को अपने भाष्यार्थ अध्याय अध्यायचार ब्राह्मण तीन एवं अम पुरुषा आत्मा स्वयं ही। कार्य ज्योतिण विलक्षण तत्प्रयोजनकाभ्याल यस्माद असंग सीन संप्रसा इद्याभिस्त्री खंडिका प्रतिदिता तत्रा तत्र संगत आत्मन कतृता स्वप्ना संप्रसा संप्रसाच्चन स्वन क्रमेण बुद्धा जागृत च पुनः स्वना मनुक्रमण सच्चे व्यतिरेक साधि पूर्व अप्युपन्यसु थ सपनो भूत लोकमति क्रामती मृत्यो इति तम विस्तरेण प्रतिपाद्य केवलं दृष्टान्तमात्र अवशिष्ट त वक्षा मिभ्यते इस प्रकार यह पुरुष आत्मा स्वयं ज्योति देह और इंद्रियों से विलक्षण और उनके प्रयोजक काम एवं कर्म से भी विलक्षण है क्योंकि यह पुरुष असंग ही है असंग होने के कारण ही सवा एस स वेस्मिन तीन मंत्रों द्वारा इस अर्थ का प्रतिपादन किया गया है इससे आत्मा की असंगता ही सिद्ध होती है क्यों क्योंकि वह जागृत से स्वप्न को स्वप्न से सुसुप्त को और सुसुप्त से पुनः स्वप्न को तथा क्रमशः बुद्धांत यानी जागृत को और जागृत से पुनः स्वप्न को इस प्रकार क्रमिक संचार के द्वारा उससे तीनों स्थानों का व्यतिरेक सिद्ध किया गया है पहले भी स्वप्नोम लोकामति क्रामी मृत्यु रूपाणी इस वाक्य द्वारा इस अर्थ का उल्लेख किया गया है उसका विस्तार से प्रतिपादन कर अब जो केवल दृष्टांत मात्र रह गया है उसका करूंगी। उस उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है पुरुष के अवस्थान्तर संचार में महामत्स्य का दृष्टान्त तद्यार महामश्य उभे कूल पूर्वं पूर्व चापर तयमें पुरुष एताव भावावचरती स्वप्ना तंच्च जिस प्रकार कोई बड़ा भारी मत्स्य नदी के पूर्व और अपार अपर दोनों तीरों पर क्रमश संचार करता है उसी प्रकार यह पुरुष स्वप्न स्थान और स्थान इन दोनों ही स्थानों में क्रमशः संचार करता है तस्मिन् यम यथा लोके तथा प्रदर्शितृष्टान उपादीये यहाम साहार्य मस्य स्रोतसाह्य स्रोतच विष्ट स्वच्छचारी उभे कूले नद्या पूर्व चापरंचाक्रमेण सचरती संचरन भी कूलद्व तन्मध्यवर्ती उदकस्त्रोतो वेगेना न परवशी क्रीय से एवेवाएँ पुरुष एताब अंत अनुसंचरती कौत स्वप्ना बुद्धात तत् अर्थ है तत्र वहां अर्थात इस ऊपर दिखाए हुए विषय में यह दृष्टान्त बताया जाता है जिस प्रकार लोक में महामस्य जो महान हो और मस्य हो अर्थात जो नदी के स्रोत से अक्षुन्ण रहने वाला हो तथा स्रोत को भी रोक देता हो वह स्वच्छंद विचरने वाला महामस्य जैसे नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है और संचार करता हुआ भी उन दोनों तीरों के बीच में रहने वाले जल प्रवाह के वेग से विवश नहीं होता उसी प्रकार यह पुरुष इन दोनों स्थानों में क्रमश संचार करता है वे दोनों स्थान कौन से हैं स्वप्न स्थान और जागृत स्थान दृष्टांत प्रदर्शन फलम तो मृत्यु मृत्युरूप कार्यकरणसात सहत प्रयोजकभ्याम का कामकर्माभ्या अनात्म धर्म अय्चात्मा एक विलक्षण इति विस्तृतों व्याख्यात दृष्टांत प्रदर्शन करने का फल तो यह है कि अपने प्रयोजक काम और कर्मों के सहित मृत्यु रूप देहेन्द्रीय संघात अनात्म धर्म है और यह आत्मा इससे विलक्षण है इस प्रकार इसकी विस्तार से व्याख्या कर दी गई अत्र चनत्रेण स्वयं ज्योतिष आत्मन कार्यक्रम संघातव्यतिरिक्त कामकर्माभ्या तो संसारधर्मान उपाधिमित्तमें तस् संसारित्व अविद्याधारोपित समुदायर्थ उक्ता उक्तः यहाँ स्थान के क्रमिक संचार के द्वारा देहेंद्रीय संघास से व्यतिरिक्त स्वयं प्रकाश आत्मा की काम और कर्मों से भिन्नता बतलाई गई है यह स्वयं संसार धर्मवान नहीं है इसका संसारित्व अविद्या से आरोपित उपाधि के कारण ही है इस प्रकार यह समुदाय का सारांश बतलाया गया तगस्वन सुषुप्तस्थान विप्रक उत्तर न पुंजीकृत यस्मजागृति संग सृतु सकार्यक उपलक्ष्यते विद्ने काम संयुक्त मृत्युपमुक्त उपलब्धते सुषुप्ते पुनः सम संप्रसन्नो संगो भतीसंगता बुद्ध एककवाक्यतूपसमण फलमुक्तबुद्धशुद्ध स्वभाव से पुंजीकृत तत, प्रदर्शिता तत्दर्शनाय खंडिका आरभ्य परंतु यहाँ जागृत स्वप्न और सुषुप्त तीनों स्थानों का पृथक पृथक रूप कहा गया है सबको मिलाकर एक स्थान में नहीं दिखाया गया क्योंकि जागृत अवस्था में वह अविद्यावश ससंग आसक्ति युक्त मृत्यु युक्त और कार्यकरण संघास सहित देखा जाता है किंतु स्वप्न में कामयुक्त तथा मृत्यु के रूपों में विनिर्मुक्त दिखाई देता है और फिर सुसुप्त में सम को प्राप्त होकर असंग हो जाता है यह सम्प्रसाद भी छड़ी खी है चित्त का लय होने से सब प्रकार की चिंताओं और क्लेशों का बोध न होने के कारण प्रसन्नता रहती है उस समय मानसिक विकारों का संपर्क न रहने से वह असंग होता है इसे असंगता को बताने के लिए यह दृष्टांत मात्र है वास्तविक असंगता तो बोध से ही होती है और उसकी पुण्यतः समानता कहीं नहीं है इस प्रकार उसको असंगता भी देखी जाती है अतः एक वाक्यता रूप से जो उपसंहार किया जाने वाला फल है वह इसकी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावता एक स्थान पर संग्रहित करके नहीं दिखाई गई है अतः अब उसे दिखाने के लिए यह कंडिका आरंभ की जाती है सुषुप्ते हेव रूपतास्य से वक्षमाणा तदवा अस्यी तद तदतिक्षा तद अपहृत पाप्मा यस्माद विलक्षण सुषुप्त प्रवक्षति तत्क इृष्टते नाशात प्रकटी भावती तृष्टता उपादीये इसका ऐसा रूप तद्वादिछंद अपहृत पापय ूप इस वाक्य द्वारा सुसुप्त में ही बदलाया जाने वाला है क्योंकि ऐसे विलक्षण रूप वाले सुसुप्त अवस्था में आत्मा प्रवेश करना चाहते हैं जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की अपेक्षा सुसुप्त में विलक्षणता अवश्य है क्योंकि उसमें वह कामना पाप और भय आदि से रहित होता है किंतु तो इसकी यह अकामता आदि क्षणिक ही है वस्तुतः अकाम निष्पाप एवं निर्भय तो मुक्त आत्मा ही है जो सब अवस्थाओं से परे की स्थिति है वह किस प्रकार सोसुप्ति बतलाती है दृष्टांत से इस अर्थ की स्पष्टता होती है इसलिए इस विषय में दृष्टांत दिया जाता है सुसुप्ति आत्मा का विश्रांति भिष्थान, स्थान है इसमें श्यन का दृष्टान्त तद्य स्म काशे शेरों वापेड़ो वा विपरीपत्य श्रात संहत पक्षों ध्रीयत एवि पुरुष धावती ना कंचना। काम, काम ना कंचना जिस प्रकार इस आकाश में सेन बाज अथवा सुपर्ण तेज उड़ने वाला बाज सब ओर उड़कर थक जाने पर पंखों को फैलाकर घोसले की ओर ही उड़ता है उसी प्रकार यह पुरुष इस स्थान की ओर दौड़ता है जहाँ सोने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न ही देखता है तद यथा तथा अस्काशे भौतिके श्यनो वर्णो विप्र्यन उच्यते यहाकाशेस्म विस्र नाना परिपतन लक्षणेन कर्मण पिछि संघत्य पक्ष संगम्य संप्रसार्य पक्ष सम्य लीयत अस्थि संलो नीड नीराय ध्रीय से स्वात्म धार्यते स्वयं यहाँ दृष्टात एवेवाएँ पुषा एकस्म अंताय यत्र अतवाच्य विशेषण यस्ता न कंचन न कंचिदी कामम कामयते तथा न कंचन स्वप्नम पश्यति जिस प्रकार इस भौतिक आकाश में सेन अथवा सुपर्ण सुपर्ण शब्दों से वेगवान सेन कहा गया है जिस प्रकार इस आकाश में विहार कर सब ओर उड़कर थक जाने पर कई बार उड़ान भरना रूप कर्म से खिन्न होकर पंखों के संगत संगत अर्थात फैलाकर संलय जिसमें सम्यक प्रकार से लीन होता है उस घोसले का नाम थनलय है उस घोसले के प्रति स्वयं ही अपने को धारण करता है जैसा यह दृष्टान्त है इसी प्रकार यह पुरुष एक तस्मय इस स्थान के प्रति दौड़ता है अंत शब्द वाच स्थान का विशेषण जिस स्थान में शयन करने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और इसी प्रकार न किसी स्वप्न को ही देखता है न कंचन कामम इति स्वप्न बुद्धांत यो सर्व काम प्रतिषिध्य कंचन धानात तथा न कंचन स्वप्नम जागृते यदर्शन यद तदप्पी स्वप्न मनते श्रुति अत आह न तथा कचन स्वन पश्य श्रुतंतर त्रयः स्वप्नाः इति न कंचन कामम इससे स्वप्न और जागृत के सभी भोगों का समान रूप से प्रसिद्ध किया जाता है क्योंकि कंचन किसी भी इस पद के द्वारा किसी भोग विशेष का नाम न ना लेकर समान रूप से ही कहा गया है इसी प्रकार न कंचन स्वप्नम इस वाक्य से भी समझना चाहिए जागृत में भी जो कुछ देखा जाता है उसे भी श्रुति स्वप्न ही मानती है इसी से कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता ऐसे ही एक अन्य श्रुति भी है उसके तीन आवसथ स्थान है और तीन स्वप्न इत्यादि यहां दृष्ट पक्षिण पिपतनज स्रमात्त स्वनीडोपर्पण एवं जाग्रस्वो कार्यक्रम संयोग जक्रियाल संयुज्य मानस पक्षिनः परिपतनज इव श्रमो ब्रपनुत स्वात्मनो नीडमायतन सर्व संसार धर्म धर्मविलक्षणम सर्व क्रियाकारक फलाया फलायास शून्यम स्वात्मान प्रविशति जिस प्रकार दृष्टांत में उड़ान से उत्पन्न हुए श्रम की निवृत्ति के लिए पक्षी का अपने घोसले में जाना दिखाया है इसी प्रकार जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में देहेंद्र के सहयोग से होने वाले क्रियाफलों से संयुक्त हुए जीव को पक्षी के उड़ने से होने वाले श्रम के समान ही श्रम होता है उस श्रम के निवृत्ति के लिए वह तो अपने घोसले निवास स्थान अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से विलक्षण तथा तो सब प्रकार के क्रियाकारक और फल के श्रम से रहित अपने आत्मा में प्रवेश करता है तो सुसूप्त में जो जीव का आत्मा में प्रवेश करना कहा है इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वह मुक्त आत्मा की भांति स्वरूप में स्थित हो जाता है यह जा स्थिति तो पूर्ण बोध होने पर ही हो सकती है सतप्त जीव का अव्याकृत माया के व अंशभूत कारण शरीर से संबंध बना रहता है अतः उक्त कथन का तात्पर्य ब्रह्म में कारण शरीर के सहित प्रवेश करना है ऐसा समझना चाहिए स्वप्न दर्शन की स्थान भूताहीता नालियों का वर्णन यद्यय स्वभाव सर्व संसार धर्म शून्यता परोप संसार परो संसार चा संसारधर्मी चा परोपी संसारधर्मी साद्या तस्द्याम आहोस्वकामकर्मादिवदागंक यदि ततो चागं तमोक्ष उपपद्य गुकपत्ति वा नात्मधर्मो विद्या सर्वान बीजभूता या अविद्यात धारणार्थ पराकंडिका आरभ्य यदि यह सर्व सर्वसंसारधर्म शून्यता इस आत्मा का स्वभाव है तो इसका सांसारिक धर्मों से युक्त होना अन्य उपाधि के कारण है और जिस हेतु से इसका परोपाधिकृत संसारधर्मित्व है वह अविद्या है अप्रश्न होता है वह अविद्या स्वाभाविक है अथवा काम एवं कर्मादि के समान आगंतुक है यदि आगंतुक है तब तो उससे मोक्ष होना संभव है किंतु उसके आगंतुक होने में युक्ति क्या है अविद्या आत्मा का ही धर्म क्यों नहीं है अतः संपूर्ण अनर्थों की बीजभूता अविद्या का स्वरूप निर्णय करने के लिए आगे की कंडिका आरंभ की जाती है अश्यता हिताड्यो यहाँ भिन्नस्तावता शुक्ल से नील से पिंग से हर से लोहित पूर्ण अथयत्रैनमती नं। जिनतीव हस्तीव विच्छाती गर्तमी पतती यद जागृदभ पश्यति तद विद्या मनते थत्र दिवराजेवाह मे वेदम सर्वोस्मी मनते शो परमोलोक उसकी वे ये हिता नाम की नाडियां जिस प्रकार भागों में विभक्त केस होता है वैसे ही सूक्ष्मता से रहती है वे शुक्ल नील पीत हरित और लाल रंग के रस से पूर्ण है तो जहां इस पुरुष को ज मानो मारते मानो अपने वश में करते हैं और जहां मानो इसे हाथी खदेड़ता है अथवा जहां यह मानो गह गढ़े में गिरता है इस प्रकार जो कुछ भी जागृत अवस्था के भय देखता है उन्हें इस स्वप्नावस्था में अविद्या से मानता है और जहां यह देवता के समान राजा के समान अथवा मैं ही सब यह सब हूँ ऐसा मानता है वह तो इसका परम धाम है तब अश्व पाण्यादीलक्षण से पुष्च से एकता हिता यहां सह सहसा भिन्न तवता तवना तुक्ल रस से नील से पिंगल हर लोहित पूर्णा एकुक्लवादी रसवेष पूर्ण एक रखा वर्ण विशेषा वात पित्त श्लेष्म इतरे संयोग वैसम्य विशेषाद विचित्र इस सिर एवं हाथ आदि अवयों वाले पुरुष की ये हिता नाम की नाडियां जिस प्रकार सहस्त्र भागों में विभक्त हुआ केस रहता है उतने ही परिमाण यानी सूक्ष्मता से रहती है और वे शुक्ल नील पीत हरित एवं लोहित रस की भरी हुई है अर्थात इन शुक्लत्वादी विशिष्ट रसों रसों से पूर्ण ये के के के के वर्ण विशेष विशेष वात, पित्त और और कफों के पारस्परिक संयोग की कारण विभिन्न बहुत प्रकार होते हैं विधाशु नाड़ीसु सूक्ष्मासु बाग्रह सहस्रभेद परिमासु शुक्लादि रसपूर्णासु सकल देह व्यापन सप्तशकिंगं वर्तते तदाश्रिता सर्वा वाचवा वासना उच्चा संसार उच्चावचसंसारधर्माजानीता तलिंग वासनाश्रय सूक्ष्म स्वच्छमिककल्प नाड़ीगतरसोपाधि संसर्गवशाद धर्माध धर्मा, हत्याद्याकार वृत्तिवेषं श्रीरहस्तादेषवासना भाषते इन इस प्रकार की शुक्लादि रसों से पूर्ण संपूर्ण शरीर में फैली हुई और बालाग्र के शस्त्रांश परिमाण वाली सूक्ष्म नाड़ियों में वह सत्रह तत्वों का लिंग शरीर रहता है उसी के अधीन संसार के ऊंच नीच धर्मों के अनुभव से उत्पन्न हुई सारी वासनाएं हैं वासनाओं का आश्रयभूत व लिंग शरीर सूक्ष्म होने के कारण स्वच्छ और स्फटिक मणि के समान है वह व नड़ीगतरसूप उपाधि के संसर्ग से धर्माधर्म प्रेरित उद्भूत वृत्त विशेष वाला तथा स्त्री रथ हाथी आदि आकार वाली विशेष वासनाओं से युक्त भाषित होता है अथव सती ये केंचन शत्रु नेवा तस्कर घनती मगत्य घृनती मृतव वासना प्रत्यो विद्याख्यो जयते तदेतदुच्य स्वनदृश ग्रंथिवेती तथा जिनतीव वशीकुव न केचन घ्रंथी ना वशीकुति कवल तद्द्यावासनोद्भवन भ्रांति मत तथा च हस्तीवैर विक्षाती विचादय पतति, विध्रवयती धावती वेद्थ गर्तमी पतती गर्त जेर्णकूपिक पतनम आत्मापलक्ष्यृशी यसनोद्यकृष्टाधर्मोद्भासीताकरण वृत्श्रया दुखरूप्वात् ऐसी स्थिति में जिन जिस समय वासनाओं के कारण कोई शत्रु अथवा अन्य चोर आदि आकार मुझे मारते हैं ऐसा अविद्यासंगक वृथा ही प्रत्यय हो जाता है उसके विष विषय में यह कहा जाता है इस स्वप्न दृष्टा को मानव मारते हैं तथा जिनंथिव मानव वश में करते हैं वास्तव में उस समय न कोई मारते हैं और न वच में ही करते हैं यह तो केवल अविद्याजनित वासना के उद्भव के कारण ध्रांति मात्र हो जाती है इसी प्रकार हाथी के समान कोई इसे विच्छाई विद्रावित करता अर्थात दौड़ता पीछा करता है तथा यह मानो गर्त में गिरता है अर्थात अपने को गर्त पुराने कुपादी में गिरता सा देखता है इसे इस प्रकार की मिथ्या वासना पैदा हो जाती है जो दुख रूपा होने के कारण अत्यंत निकृष्ट और अंतकरण की अधर्मोदभाषिता वृत्ति के आश्रित रहती है किंबुना यदिव जाग्रत भय पश्य हस्तादीलक्षण तदव भय रूपम अत्रस्व स्वप्ने विन हस्तादिप भय अविद्यावासनिया मृतबोदूतया मनते अधिक अधिक्या जाग्रत अवस्था में जो कुछ यह हाथी भय देखता है इस स्वप्नावस्था में भी रूप भय के बिना ही जाग्रत हुई अविद्यावासना से उस भय रूप को जो मिथ्या ही है सच मानने लगता है अथ पुनर्यात्रा विद्यामा विद्या च चोत्कृष्य मा कि विषया किं लक्षण चुच्य अथ पुनर्यस्ले दव स्वयं देवताषया विद्यादूता जागृतकाल तदोदूतया वासनया दी तदुच्य से दे इव राजे राजस्थोभिषिक स्वप्ने पे राजमिति मनते राजवासना वाचिता और फिर जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या का उत्कर्ष होने लगता है तो उसका क्या विषय और क्या लक्षण होता है तो बताया जाता है फिर जब जिस समय वह स्वयं देवता के समान हो जाता है अर्थात जब जागृत काल में देवता विषयनी विद्या का उद्भव होता है तब उस उद्भूत हुई वासना सेवा अपने को देवता के समान मानता है स्वप्न में भी ऐसा ही कहा जाता है कि वह देवता के समान तथा राजा के समान होता है तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था में अभिषेक पूर्वक राज्य पर स्थित हुआ पुरुष उस राज वासनाओं से युक्त होने के कारण स्वप्न तो में भी मैं राजा हूँ ऐसा मानता है